माता माता स्वरूप देवी स्वूपम देवी स्वरूप प्रकृति स्वरूप प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम मूल माता की आज यहाँ उपस्थित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 और यदि आप कर्मवान हैं, आलसी नहीं हैं, अकर्मण्यता नहीं है प्रकृति ने जो विधान बनाया है मानव जीवन का उस विधान के तहत यदि आपने अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए वह यात्रा तय कर रहे हैं कर्मवान बन करके, तो धर्मान और कर्मवान मानव जीवन के किसी भी पहलू में कभी असफल नहीं होता आवश्यकता होती है उस प्रकृति सत्ता पर पूर्ण विश्वास करने की जिसे देवाधि देव भी मां कहकर के पुकारते हैं हर विषम परिस्थिति पर उन देवाधिदेवों को भी जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तब उन्होंने उस प्रकट सत्ता को मां के रूप में पुकारा उस प्रकट सत्ता से मदद मांगी और हर बार उन्हें उस प्रकट सत्ता ने सहायता की आज उसी प्रकार इस कलिकाल के भयवय वातावरण में हमें और आप सभी को उस प्रकट सत्ता को पुकारने की आवश्यकता है इससे ज्यादा भयावह वातावरण और, और क्या होगा समाज में इससे ज्यादा समाज का पतन और क्या होगा यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता का सहारा ना लिया यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता को मां के रूप में ना पुकारा तो भी हमें उस पतन के मार्ग से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी कोई काल था जिनमें खुलेआम राक्षस या रावण इस तरह की चीज नजर आती की से है कंसे रावण है उसे लोग पहचानते थे जानते थे मगर आज तो जगह जगह रावण और कंस जिन्हें आप पहचान भी नहीं सकते और उनके कार रावणों और कंसों के समान वो अपना कार्य कर गुजरते हैं युवा शक्ति एक पतन के मार्ग पर जा रही है उस युवा शक्ति को अगर रोका ना गया उस युवा शक्ति को पतन के मार्ग से अगर बचाया ना गया तो पूरा हिंदुस्तान यह देश जो की चिड़िया कही जाती थी जिसमें धर्मवान पुरुष और कर्मवान पुरुष हर काल में उपस्थित रहे हैं वह पतन के ऐसे रफातल में चला जाएगा जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते अभी वह समय है इसे रोका जा सकता है इसे बचाया जा सकता है क्योंकि समाज का पतन का उस बिंदु पर नहीं गया जहां रोका ना जा सके जहां प्रकृति का सहारा लेकर उसे बचाया ना जा सके अतः सब लोग मिलकर के प्रयास करो धर्मवान बनो कर्मवान बनो जीवन से आलस को निकाल फेंको और युवा शक्ति को बचाओ अपने बच्चों को सतमार्ग में लगाओ तुम्हारा धर्म है मानवता के पथ पर बढ़ना मेरा धर्म है तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाना मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाऊं भटकाओ से तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाऊं तुम्हें निर्भीकता का जीवन जीने की कला सिखाऊं हम आप सभी जानते हैं राम ने बानरों की सहायता लेकर के उस रावण का बध कर दिया था उसकी विशाल सेना को नाश कर दिया था अरे तुम तो मानो हो तुम तो मेरे शिष्य हो तुम्हारा गुरु तुम्हारे रोम रेम में समाया हुआ है उसे जानो पहचानो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और इस अनित अन्याय अधर्म के साम्राज को का नाश कर दो अपने बच्चों को पतन के मार्ग में जाने से बचा लो रोक लो उस युवा शक्ति को जो विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है नफे के रूप से अनि अन्याय धर्म के चंगुल में फंसती जा रही है उसे रोकना होगा उसे बचाना होगा यह हमारा आप सभी का धर्म है और कर्म है बुद्धिजीवी समाज का कर्तव्य है तो उसे रोकना चाहिए उसे बचाना चाहिए अगर हम वास्तव में अपने देश की रक्षा चाहते हैं अपने धर्म की रक्षा चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कोई भी धर्म हो जो मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा यह सभी धर्मों का कर्तव्य है कि एक बार उठ खड़े हों, एक बार जागृत हों, जिनके अंदर जराफा विवेक है जो जराफा कुछ समाज के लिए कर्म करने के अंदर जरा जिज्ञासा है उसे खोल करके निकाल डालो तुम्हारे अंदर की जो सामर्थ्य अगर उसको लेकर ही चले गए जीवन एक निर्धारित समय के लिए है तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है जो तुम कर गुजर सकते हो यदि तुमने वह नहीं किया तो तुम एक अपराध के भागीदार बनोगे आज ज्ञान का अनादर हो रहा है पढ़े लिखे अधिकारी क्लास वन अधिकारी अन्यायियों अधर्मियों उन्हें नेताओं के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं जो अनेकों हत्याएं कर चुके हैं अनेकों डकैतियां डलवा चुके हैं जिनका भ्रष्टाचार में इतना अधिक लिप्त है जिनके सामने कोई सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान का धिक्कार है तुम्हारे सामर्थ्य का धिक्कार है फिर तुमने पढ़े लिख करके इस, इस बिंदु तक जाकर के क्यों तो खड़े हुए इससे अच्छा भिखारी बन जाओ उन अन्याय उनधर्मियों के सामने सर झुकाने की अपेक्षा समाज में भीख मांगकर कर जीव को पार्जन करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा अन्यथा इसी प्रकार ज्ञान का अनादर होगा अंगूठा छाप लोग नेता बनते चले जाएंगे और तुमको उनके सामने सर चुकाना पड़ेगा भ्रष्टाचार को रोकना होगा और यह भ्रष्टाचार नीचे से नहीं रुकेगा यह अमर बेल की समान है यह उन राजनेताओं की देन है जब तक राजनेता सुधरेंगे नहीं तब तक मजबूर हो जाता है कर्मचारी एक छोटी छोटी चपरासी की भर्ती में उसे एक लाख दो लाख रुपए देना पड़ता है हर थाने बिकते हैं किसी को इंस्पेक्टर बनना है एक होमगार्ड में भर्ती होना है तो लाख दो लाख रुपए देना पड़ता है अगर लाख दो लाख रुपए वो देगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेगा ही धर्म के रास्ते में जाएगा ही। अगर इसे रोकना है तो अपने मत के अधिकार को समझो क्योंकि चूंकि मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है मूल जड़ जहां से छिपी हुई है अपना मत कभी भी किसी अन्याय अधर्मी अत्याचारी ऐसे नेता को मत दो जो मांसाहारी है शराबी है जुआड़ी है जो बियर बारों में अपने नाश्ते और चापान करता है दिन में सफेद पोस्ट बनकर के आपके बीच आते हैं वोट मांगने के समय तो भिखारी बनकर के झोली फैलाते हैं और उसके बाद पांच साल भूल जाते हैं उन नेताओं का ही सम्मान करो जो वास्तव में जन सेवक बनकर के कार्य करना चाहते हैं यह प्रजातंत्र है राजतंत्र ही आज यह तो अपराध तंत्र बनता चला जा रहा है माफियाओं का राज्य होता चला जा रहा है इसे रोकना होगा जब तक इसे रोकेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा यदि अच्छे लोग चुन करके जाएंगे अच्छी विचारधारा के रोज लोग राज्य में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अंकुश लगने लगेगा सत्य पथ पर बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख नियम जागृत होती है जब आप किसी राज पर ऐसे व्यक्ति को अनाचारी अत्याचारी को बैठा देते हैं उन्हें रोकना होगा आवश्यकता है प्रयास करो जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य उसका उपयोग करो और जो इस शरीर के अंदर सामर्थ उसका उपयोग बराबर कर रहा है आज से चार पांच वर्षों पहले मैंने कहा था कि ये राजनेता जो समाज को लड़वा रहे हैं आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता चला जाऊंगा कि या तो ये राजनेता रहेंगे नहीं आपस में ही लड़ते रहेंगे आपस में एक दूसरा राजनेता एक दूसरे को जेल भेजने की तैयारी करता रहेगा अपने विवेक का उपयोग करो अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ अनिल अन्याय अधर्म के सामने झुको मत धर्मवान और कर्मवान बनो संगठन के बताए हुए नियमों का पालन करो तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति जागृत होगी तुम धर्मवान और कर्मवान बनोगे नित्य प्रातः उठो समय से राक्षसी प्रति का जीवन नहीं होना चाहिए कि रात को 12 एक बजे रात तक टहल रहे घूम रहे हैं टीवी देख रहे हैं और सुबह 9 बजे 10 बजे तक पड़े सो रहे हैं यह मानव का धर्म नहीं है मानव का धर्म है सूर्योदय से पहले उठ जाना आपका गुरु तो नित्य बजे रात्र से नृत्य की साधना में रथ हो जाता है और रात को भी दस ग्यारह बजे रात तक कार्य करता रहता है समाज के हित के कल्याण के लिए यह शरीर जो आपके समक्ष बैठा है 24 घंटे में मात्र दो या ढाई घंटे की नींद लेता है उसी तरह कार्य करता रहता है कि समाज में किसी तरह से परिवर्तन आए प्रकृति तो सब कुछ देने के लिए तैयार है मगर माध्यम तो हमें बनना पड़ेगा माध्यम तो आपको बनना ही पड़ेगा प्रकट सत्ता आपके शरीर से कार्य करेगी प्रकट कड़कड़ कर, कर, कर, कर में मौजूद है और उसके सबसे प्रमुख सशस्त्र मानव है जिसके अंदर वह चैतन्य आत्मा छिपी बैठी है और अगर आपने आंखें निगाहें उठा करके नहीं देखी अपने आप को आपने जगाया नहीं अपने आप को आपने सामर्थवान नहीं बनाया मानवता के पथ पर आपने चलने का प्रयास नहीं किया तो इसी तरह अनित अन्याय अधर्म का साम्राज्य फलता फूलता चला जाएगा मत समझौते करो अनीत अन्याय अधर्म से अधर्मियों से मौत का भय त्याग दो क्या लेकर आए हो और क्या लेकर के जाओगे जो लेकर जाओगे वह होंगे तुम्हारे सत्कर्म वह सत्कर्म करो जिससे प्रगट सत्ता प्रसन्न हो वह सत्कर्म करो जिसे दुनिया माने ना माने मगर उस प्रगट सत्ता की निगाहों में रहो उस आदिशक्ति जगत जन्नी जगदंबा की निगाहों में रहो और फिर देखो तुम्हारा कौन बाल बांका कर सकता है एक बार प्रण स्थान एक बार संकल्प लो कि हम मानवता के पथ पर बढ़ेंगे अन्य अन्याय अधर्म के रास्ते को एक साथ एक में धीरे अगर कोई यह कह रहा है भ्रष्टाचार मेरी मजबूरी है कि नेता आते हैं मुझको इतना उनको खिलाना पिलाना पड़ता है ईमानदारी में आ जाऊं एक पुलिस अधिकारी कह दे तो मुझे इतना भागदौड़ करना पड़ता है कि मैं अपना वेतन भी नहीं बचा सकता और उसमें खर्च हो जाएगा मेरा कहना उसे धीरे धीरे रोको प्रयास करो गरीबों को सताना बंद कर दो गलत कार्य करना बंद कर दो कहते हैं दाल में नमक बराबर तो चल जाता है सब कुछ मगर नमक में दाल पकाने लगो तो वह उचित नहीं होता धीरे धीरे रोकोगे एक दिन आपके अंदर विचार शक्ति जागृत होगी और आप अनित अन्याय धर्म के खिलाफ खुल करके खड़े हो जाओगे मगर दो चीजों में तो ठोस संकल्प ले लो कि तुम नशा मुक्त जीवन जियोगे जी किसी विभाग में हो कोई भी कार्य हो इसके लिए तो तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता इसके लिए तो तुम्हें कोई प्रेरित नहीं करता इसके लिए तुम्हारे पास तो ईमानदारी और बेईमानी दोनों प्रकार की धन संपदा भरी पड़ी है कि तुम फल फूल खा सकते हो किस चीज के लिए किसी की हत्या करके मांस का भक्षण करते हो पूर्व काल में जो गलतियां किसी ने किया उन्हें क्यों बढ़ावा देते हो आज तो देवी देवताओं के नाम पर भी बलि चढ़ाई जा रही है उन मंदिरों का पुजारी पुजारी नहीं है वो हत्यारे हैं जिन मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जा रही है वहां कभी देवी देवताओं की उपस्थिति नहीं रहती वो जल्लाद हैं जो पुजारी बनकर यह कहते हैं बलि प्रथा देने से देवी प्रसन्न होंगी काली प्रसन्न होंगी कभी प्रकट सत्ता कोई भी देवी देवता कभी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न हो ही नहीं सकता जो जीवन देने वाले हैं वो कभी किसी का जीवन लेकर प्रसन्न नहीं होता अतः बलि प्रथा से अपने आप को अलग करो मांसाहार से अपने आप को अलग करो भारत एक कृष प्रधान देश सब कुछ भरा पड़ा है यहां अच्छे अच्छे फल फूल खा सकते हो अच्छा भोजन कर सकते हो जैसे भोजन करोगे वैसे ही विचार आपके अंदर जागृत होंगे निर्भीकता का जीवन जियो जीव। भय का त्याग कर दो इन दो चीजों का तो संकल्प ले लो कि हम नशा मुक्त जीवन जियेंगे मांसाहार मुक्त जीवन जियेंगे और फिर देखो धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्म आप जागृत हो चलता चला जाएगा साधना के मैंने सरल से सरल क्रम मार्ग और बताए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते एक दुर्गा चालीफा का पाठ नित्य कर लीजिए क्योंकि उससे मेरी साधना के क्रम भी जुड़े हुए हैं मैंने समाज कल्याण के लिए अपने आश्रम में अखंड दुर्गा चालीफा का पाठ पिछले आठ वर्षों से चला रखा है जो अनंत काल के लिए चल रहा है वह समाज कल्याण के लिए उस दिशाधारा से जोड़ने का कार्य कर लो एक नित्य दुर्गा चालीफा का पाठ अपने घर में करो आपके दुर्गा चालीफा का पाठ भी आपको मिलेगा फल और उस दुर्गा चालीफा के चल रहे पाठ का भी फल आपको मिलेगा जो दो मंत्र मैंने दिए हैं चेतना मंत्र ओम जगदम के दुर्गाई नमा ओम शक्तिपुत्राए गुरु भय नमा इन दो मंत्रों को अपना माध्यम बना लो सहारा बना लो जब समय मिले बैठ करके इनका जाप कर लो नई समय मिलता तो मानसिक जाप चलते फिरते काम करते रात में लेटे हुए कोई भी कार्य करते हुए मन के अंदर इनका जाप करो यह पूर्ण उत्कीलित मंत्र फलप्रदाप के लिए होंगे अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ाने का प्रयास करो देखो अजमा करके देखो कुछ समय चार छह महीने का जीवन जी करके देखो तुम्हारे अंदर आत्म शांति पैदा होगी एक परिवार में यदि एक शराबी व्यक्ति हो जाता है पूरा परिवार अशांत हो जाता है घर में महिलाएं बच्चे इतने अशांत जीवन जीती हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं और वही एक परिवार जहां फलफूल फूल लोग खा रहे हो सुख शांति से रह रहे हो नफामुख जीवन जी करके अपना कार्य करके घर जा रहे हो और उसके बाद देखे घर के लोग कितना अच्छा स्वागत करते हैं आपका जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं आपसी झगड़े होते हैं बाप बेटे के झगड़े होते हैं ये सब अपने आप मिटने लगेंगे विचार करो एक पिता और माता का चेहरा उसके पुत्र पर आ जाता है उसकी झलक कई लोगों को आप देखेंगे पुत्रों को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे किसका लड़का होगा अगर आप उसके पिता को पहचानते होंगे जब शरीर का बाह्य रूप साकार नजर आने लगता है छाया प्रकट होने लगती है कि फला का फला के संतान है तो आपके विचार पहले कितना अधिक कार्य करते होंगे तो जिस तरह के आपके विचार बनेंगे दूषित विचार यदि आपके होंगे अनाचारी अत्याचारी विचार यदि आपके होंगे शराबी विचारी आपके होंगे मांसाहारी विचार होंगे तो आपके पुत्रों में भी वही संस्कार पड़ जाएंगे तो क्या आप यह चाहेंगे कि आज आप सर झुकाकर खड़े हो रहे हैं कल आपके पुत्र भी सर झुकाकर खड़े होंगे उनको चैतन्य होने दो उनके आत्मा पर वह आवरण मत पड़ने दो प्रयास करो एक बार प्रण ठानो कि हम अनित अन्याय धर्म के खिलाफ एक खुला धर्म युद्ध लड़ेंगे तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है समाज के साथ है जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ है जो शिष्य नहीं है उनके साथ है क्योंकि मेरे कार्य सभी क्षेत्रों में चलते रहते एकांत की मेरी जो साधना है अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जहां मैंने जब जो कहा हुआ कर्म मैं कर गुजरा मेरे जीवन का सबसे बड़ी शांति और संतोष यह है कि अगर मैंने किसी चीज का पण ठान कर माँ के साम, सामने रख करके कोई मां की हुआ है जो मूल अनुष्ठान मेरे जीवन का लक्ष्य है उसको लेकर के अगर मैं किसी कार्य के लिए बैठ गया हूं कि मां यह कार्य होना है तो आज तक कभी एक भी कार्य अस्थल नहीं हुआ भगवान की जय चैत्या आत्मा की आत्मा में प्रवेश करके कोई भी परिवर्तन डाल सकती है कोई भी कार्य कर सकती है अभी कुछ समय का प्रमाण था जय यहां बैठे हुए होंगे पिछले उसमें जब कांग्रेस का कुछ बहुमत उभरा सब लोग कहने लगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी